हाँ uh, शंकर बोलो लोट लग रहा पचतु पचता <coughs> आगे बोलो पचाव पचाव बोलो आत में बोलो आगे पचेत बोलो आगे पचेत बोलो जोर से बोलो कोई सुन ले नहीं ले में आता बदमे पक्षात आतंकी कहवा नहीं आ नित्यानंद बोलो नहीं अरविंद बोलो नहीं हाँ बोलो बोलो आतमें कहवा नहीं आ बेदरिंग बोलो नहीं बोलो हाँ असें नहीं मैं तीसरा रहा है बोलो हाँ आता नहीं बदम हाँ पक्षी बोलो च बोलो का आपा, ही, कार्य बद आय में वृद्धि के सूत्र सो ही शिची वृद्धि परसम से वृद्धि अपा खीत और सीट होना नहीं सिच को सिच का इट हुआ किस ती सिच का इट होता है किसका इट होता है आप तिच तो को इट नहीं तकार तो को ईट होगा अपाखीत बनिया गया होने पर स्विच कहाँ जाएगा देर नहीं इतना देर नहीं होता है सीज़ कहाँ जाएगा ताम होने पर सीज़ कहाँ जाएगा लोक हो जाएगा नहीं करे सीज़ कहाँ जाएगा हाँ झलो झल बता लोक हो जाएगा लोप लोप तो होकर लुपो बनिया पक्का अपाक ताब बन गया कहाँ जाएगा तो झलो झल सीधा बताओ और लोप हो जाएगा सूत लग जाएगा ऐसे थोड़ी सीज़ कहाँ जाएगा झलो झल से लोप हो जाएगा अपाक ताम अपने सिज से होता है पता नहीं बहुत सर सिंच क्यों नहीं हुआ पर झल नहीं हाँ अपा मध्यमपुर से क्या मैं नहीं यार मध्यमपुर से मैं अपाक्षी ही ई कहाँ से आया बोलो ई कहाँ से आया कोई बोलो अस्ते सिंचाक्षी ही आगे आगे क्या रुपये अपाकम में सकार कहाँ गया आगे क्या रुपए रूप है अपाक तो आगे क्या रूप से अपाक्षम सिंच कहाँ गया ठीक। आ, आगे अपाक्षव अपाक्षम विसर गया नहीं, नहीं। सर कहाँ गया हाँ लोप हो तो गया नित्यांग जब नहीं आता है क्या लोप हो गया कोई बोलता है उसमें सूत लग गया हाँ बोलो अपाक्त फिर बोलो अपाक्तम अपाक्तम अपाक्षु हाँ आत पद में आत पद बोलो अपक्ष था आगे नहीं था अपक्षध्व हाँ अपम ग हो जाएगा अगे हाँ हाँ बोलो अपत में लोप लोप हो गया क्या रुपना? तो आता पर चोकु। पर तो बनिया। क्या पर नहीं होगा आदेश उसमें अपक्ष में अपच था का लोप होगा किस तरह हा किसको लगे हा अपना अपक्ष आता ध्व में सिच कहा जाएगा धीच चौक हो जाएगा चौक क्या बनेगा अपक ध्व आगे अपक्षी वही मई में, में क्या बनेगा अपक्ष वही अपक्ष में श्री चिलोप हुआ जहा जहा कितने स्थान में सिंचोप तीन बहुत स्थान है चार तीन तीन त था ध्व त था दम रू बोलो अपक्तम, अपक्तम हो गया हाँ अपक्तम, हाँ हाँ तीन थानों में सिज का श्रवण जहाँ होता है रू बोलो नहीं आता है अपाक्ष में बोलते हो परेश आते आत्मनिपद चल चलाए है हाँ बोलो प्रण बोलो अप अतन पद हाँ। में हाँ अपक्षताम अपक्षत हाँ हाँ ये आतन पद में पश्चिम पद में सी चीज जहाँ वा कौन बोलिया सी चीज जहाँ है हाँ अतन पद में बोलो सो अपक्ष अपक्षताम अपक्षत डर लगता है बोलने के दे परिसम्पद में अपाक्षु अपाक्षित पाकिस्तान बोलो परिसम्पद में बोलो नहीं अपाकिस्तान <induction> क्या नहीं हाँ बोलो बोलो अपाक्षम वृद्धि aphak aphakum... aphak होने के बाद तम तम तम सिंच होता है बाकी स्तान में श्रवण होता है बोलो सो परशुमे तो तो हम तम ही कोई सौ सौ बोलते है अपाक्तम तम अपाख तो बनेगा फिर बोलो अपाक्षम अपाक अपाक अपाक अपाक अपाक अपाक अपाक अपाक अपाक हाँ बोलो अरविंद बोलो बोल सकते मेरा नानी जरूर बोलो जल्दी बोलो देर क्यों बोलते हाँ बोलो नहीं बोलते तो जरूर बोल दो चुप रहकर समय नष्ट नहीं करना हाँ बोलो बोलो हाँ हाँ ठीक हो गया अत दुकान बोलेगा इधर से हाँ इधर में कोई बोलेगा तो नहीं पता नहीं हाथ उठाओ कोई बोलेगा तो बोलो नहीं सुर से बोलो अपो या अपा था बोलते ना प बोलते हाँ अपक था हाँ ये लाइन मैं आता नहीं बंद बोलो बोलो तो बोलो पाया हाँ बोलो तो बोलो हो गया बोलो परिश्रम बोलो कोई बोल अत बोलो बोलो परस बोलो अपी पर बदलते तो परेशम बंद ना अत कौन पारिश्रम अतर नहीं हाँ कोई बोलो पार बोलो आप हाँ पर बोलेगा अब बोलो परिश्रम क्षम आतो अभक्त बोलो प्राण बोलो आत बोलो दोनों दोनों में बोल सोलो दोनों बोलो अपाक्षा थाश्वर से बोलो अपाक्षा था बोल दो हाँ बोलो दोनों सब हाँ बोलो सब अपित जोरसी क्यों नहीं बोलते जोरसी बोलो अपक्त बोलो अपनी पर क्या बोलो हम्म आत आतोल सब अप ध धातु के आदि क्या धातु भज भज से व्यायाम्मज से ठीक है बंद कर बंद कर पोस बंद कर उत्तर देकर सो देते हम्म भज सेवायाम ज में अकार उपदेशे जनुनाशिक ये स्वरित स्वरित कर्तृ प्राय क्रियाफल पर स्वयं पद इसको लिख कर तो देखाओ एक एक नहीं, नहीं सारी नहीं लट लटका लो बोलो भजती भजत भजे हो गया कौन भजेत वाला भजते इधर तो सेट है आने कैसे जानते में कभी याद है किसको जानते में कौन आने याद है क्या याद है क्या याद है तो बोलो उधर क्यों देखते हो याद है तो बोलो नहीं तो चुप रहो जानते में कितने अनिर्दा तो किसको याद है है कोई एक भी नहीं हाथ उठाओ किसको याद है जानते सो एक और हाँ बोलो कितने संख्या था बोला नहीं तर त्य निजीर भ अब त्य निजीर बोल तो त्य निजीर भ हा ये भजोष में आया त्यज निजीर भज आया भज आया अनिटी लेट लकार में आत रूप लेकर दिखाओ लेट लकार रूप लेखो हाँ आत पद परिश्रमद दो, दोनों लेकर दिखाओ जल्दी पहले परिश्रम पता लेकर देखा एक या आतंक जो शुरू किया एक लेकर दिखाओ दूसरा एक साथ दोनों एक अभी जिन ने लेकर दिखाया सूत्र लेकर दिखाओ क्या सूत्र क्या क्या सूत्र लगा दो तीन चार पांच सूत्र जितने सूत्र लेकर मुख्य सूत्रों की याद लें और पुस्ता में रूप देखकर के लिख देते हैं मारूं नहीं लाख लाख सुपर तरह आराम से बढ़ जान से नहीं होगा सूत्र लेकर देखो अतःिकल मध्य लगे नहीं लेकर देखाओ कल अतः कल मध्य लगता है नहीं लेकर देखा अतः कल मध्य लगता है नहीं लगता है hmm. लेकर देखा इतने कितने कितने हाँ देखो यही मुख्य इसमें है अतः कल मध्य नहीं लगेगा क्योंकि भज्य धातु भव को अभ्यास लिट निमित आदेश हो जाता है इसलिए इसके लिए विशेष सूत्र है ज तृप्च इससे ए तो अभ्यास लोप हो जाएगा बोलो बबाज बोलो बभाज भेजतु बाबा नहीं त्रिफल भजत से अभ्यास लोप ए तो हो जाएगा बोलो बभाज भेजतु बाबा क्या बोलते में क्या बनेगा भेज था ब दो बनेगा आत्वन पद में भेजे बनेगा बोलो भेजे भेजा वही किसने बोला भेजे अगे भेजी बने, भेजी बने। हाँ ईट हाँ क्या लीट लगा रहा मैं दिन सीट हुआ थल में क्या हुआ विकल्प सीट हुआ क्या रूप बना में में बात एतो की सूत्र से हुआ त्रिफल भजत तरपक्ष अत एक मत लगा थल में क्या सूत्र लगा थल में क्या सूत्र लगा थल जैसे नहीं लगा उसे त्रिफल भज तर्पूत्र से थल में भी लग गया हुई सूत्र लूट में क्या बनेगा भक्ता लिट में भक्षति भक्षते लिट में क्या बनेगा भक्षति उत्तमपुर से में क्या बनेगा भक्षे भक्षा वह भज में जकार को चोकू खरीच आदि से प्रत्ये भक्सती बनता है लोट में क्या बनेगा भजत भजता आतन पद में बोलो सो भजताम भजे पर बोलो लंग अभजत अभजत परसम भजे बोलो भजेता भजे, रहे रहे थां। थां। भजे तो अश्विन भजार अश्वी क्या मैंने बोल दो हा भिस्ट बोलो ध्वी क्या बनेगा भक्सी ध्वन बनेगा ध्व बनेगा ध्व बनेगा इन है या नहीं क्या सिम है ना क ण में नहीं आता है? है? भक्षिध्वम क्या बनेगा भक्सी क ईण में आता है ना नहीं बोता बोले में क नहीं है, है? भक्षिध्वम बोलो आगे भक्षी लूंग लकार में वृद्धि होगी किस सूत्र से सूची वृद्धि हाँ सूची बुद्धि रहती है बता उसको नेट इनिशिएट नहीं करेगा इट तो नहीं तो निषेध नहीं होगा नहीं क्या बनेगा अभा आगे बोलो अभागता नहीं अभागता ठीक है अभागतम अभाक्षु आदाद्षयं। आदाद्षयं। कितने स्थान हुआ तीन तम तम त तो, क्या रूब लो अभाक तम भाग तहाँ सिच सवर्ण होता है वहाँ के रूब लो अभा आतन पद में सिच रूप हो जाएगा बनेगा अभक्त पहला क्या बनेगा अभक्त आगे अभ अभाने अभ अभक्षताम अभक्षत अभक्त अभक्ध्वम बोलो अभक्ष अभक्षता अभक्ता अभक् था अभक्ता अभक्षताम सिच जहाँ नहीं है वहाँ रोपोलो पहले अभक्त तो, क्या पहले तो, अभक्त तो, हम कितने रूप है सिच सवर्ण नहीं होता है कितने स्थान में जहाँ स्विच सवर्ण होता है वहाँ के रोप अब अभक्षातम अभक्षातम अभक्षत आगे अभक्ष वही लिंग लिच होगा क्या रू बनेगा अभक्षत क्या बनेगा पद बोलो अभक्षत अच्छा तो लुंग लकार में परेशन पा दो कौन बोल सकता हाथ उठाओ लूंग लकार परिसम पा दो नहीं ये लाइन में नहीं कोई हा? लूंग लकार पर नहीं बोल सकते तो बोल सकते एक और एक एक एक, एक, एक दो तीन एक क्या है हाथ नहीं उठो सिर क्यों नीचे कर दो <laughs> कितने फ्री उठाओ हाथ कितने लुंग लकार जा तो परेशम अच्छा इतने है? हाँ ब्रह्म ये ये लाइन में कोई नहीं सुब्रत नहीं ये तो सरल भी बोला था प्रणव हाथ उठाया हाँ अच्छा कौन बोले बोलो भाया भाव बोल तो भा तम तम ही क्या बोला हम हाँ, फिर बोलो अः भा हाँ आत पद बोल सो दे आत पद बोलते हाँ बोलो आपने हाथ उठाई था ना नहीं नहीं अच्छा है बोलो आता नहीं अब भा भा में भेद होना चाहिए कहा रसो कहा पता नहीं चलता है तो बोलो हाँ जो बोल सकते हाथ उठाए में तो बोलो जितने हाथ उठाए इतने बोलो अभा तो बोलो अभक्त जो हाथ नहीं उठाए तो उनमें कोई बोल सकते परसम बोल सकते कोई परसम बध एक और अर कोई दो बोलो जो दो हाथ नहीं उठाए थे दो बोलो अबाक्षित बोलो अत नहीं बता बोलो हाँ अत बोलो सब तो बोलो अभक्त अभक्तम स लोप होता है ताम तम तम तो तमे झलुझल जल से लोप होता है आतन पद में कहा का लोप होता है तो, थास में बाकिस्तान में स्वच्छ सिचि का श्रवण होता है उसको ध्यान करके बोलना है सुब्रत क्या बोल रहे तो परशम अतन ब्रद नहीं क्या बोल रहे हो बोलो नहीं अभी नहीं बात अच्छा क्या है एक बार नहीं इंद्र क्या बोलो परशम बोलो आतंक्रद हो अभक्त था अब भक्त श्या नहीं अभक्षम अभक्षम ओ नेता